ये अविद्या विद्या ताम कर्म इत ये अविद्यास विद्या का अविद्या का मतलब विद्या है जो भिन्न है विद्या या अन्य अविद्या अविद्या उस उसको अर्थात कौन है वो कर्म इस प्र हम लोग पढ़ लिए लो थे नए का छह अर्थ होता छ का अर्थ होते हैं। समझाते हुए तदन्यत्तम तीसरा छठात्म विरोधी तम हिंदुअर्थ में भी किया विद्या का विरोधी, मतलब ज्ञान का, ब्रह्मज्ञान का विरोधी कर्म ऐसा ले सकते हैं। हैं विद्या समर्थन कह रहे कि भाई कर्म क्या है? विद्या का है। का विरोधी ताम अग्निरादि केवलासते तत्त अनुभव कुछ अविद्या अर्थात अग्निहोत्रादि रूपा कर्मों को ही केवल केवलामेव एवं सर्ववाक्यम साधारण इसलिए कहते अन्य करते हुए केवल कर्मों को उपास मन से चिंतन करते हैं ऐसा अर्थ नहीं लेना उपास, ना, उपास, ना, उपास, उपास, ना, उपास ना। होता है उपासना उपासना मानस कर्म होना है वैसे अग्निहोत्रादि कर्मों तो मानस चिंतन कर लिया ऐसा अर्थ नहीं कर लिया तीसरे कहते भाषिकार स्पष्ट करते हुए इसका भी है तत्पर होकर के उन कर्मों को अनुष्ठान करते हैं क्योंकि कर्म किसी के द्वारा उपास्य नहीं हो सकता ट्रिपण कामण के ना भी अनुपास्य मान उपास उपास के प्रयोग कर दिए बिल्कुल गलत है ऐसा कोई आशंका करे तो ने जवाब दिया से कर दिया कर दिय। करते कर्म का तो कर्म तो क्रिया है करने का चीज है उपासना तो मानसिक क्रिया है सोचने का चीज है केवल चिंतन करना है अच्छे कर्म को उपासना कैसे कर सकते हैं असंभव है ना अतः इसका अर्थ यहाँ पर प्रसंगानुसार करना है अनुष्ठ विग्रह पर बोल दिया उसने भी कौशंग होता है तत्परा संत जो गहरे हो तत्परा तत् कर्म एवं परा मैंने पर पुरुषार्थ साधना ऐसे बुद्धि है जिनका जिन्होंने कर्म को ही पर साधन समझ लिया ऐसे बुद्धि वाले ऐसे बुद्धि वाले हो करके अनुष्ठान करने वाले जो लोग ये ते ऐसा कर्म देव परम मैंने परम पुरुषार्थ साधन अभिप्रेत भी ये ऐसे विद्री करते हैं तत्परा सतो संतुष्टी ये इस मंत्र अभिप्राय तथा तस्त अंधात्मकात्तमसो बहुत ते के बाद तथा तस्मात का तात्पर्य अंधात्म काम सूर अंधकार रूपी जो अज्ञान प्रधान फल को प्राप्त करने वाले लोगों के अपेक्षा से भी भूय इव उससे भी बहुत एवं युवा लेना पहले एवं में लिए थे और अब युवक एवं में लेना है बहुत निश्चित रूप से और भयंकर अंधकार में जा रहे हैं घोर के घोर अंधकार में जा रहे हैं एक वक्त विशंति के कौन वे लोग जो कर्म हित कर्म को क्या करके यहाँ पर वैसे बता चुका हूँ घोर अंधकार का मतलब क्या होता त्मा के आदर्शन को अंधकार कहने आत्मा को नहीं देखने वाले आत्म के चिंतन न करने वाले क्यों नहीं कर रहे हैं कम असाव है क्योंकि अंधकार या ज्ञान ज्यादा इसीलिए जो ऐसे है उससे भी घोर अंधकार का मतलब क्या होता है फल दृष्टि आपको यहां कहना है कि केवल कर्मी जल्दी जाके लौट जाएगा केवल कर्मी क्या करेगा जल्दी चला जाता है यहाँ से स्वर्ग गया दक्षण मारक वापस जल मिला सकता है लेकिन केवल उपासक क्या होता है उसको तो देवादी शरीर प्राप्त होगा और देवादी शरीर जो प्राप्त होगा उसमें तो आयु किसकी उतनी कितनी है हजारों लाखों करोड़ों अलग अलग गिनाया कौन सा पोस्ट मिल रहा है वो पर उस पर डिपेंड है ना उसको में आप किस पोस्ट में है उस पर डिपेंड है निर्भर सब उस पर होता है तो नहीं नहीं साल के के बाद भी रहे जा जो और ऊपर का तो तो तो वो काम करना पड़ेगा कर। तो अधिक बड़ा पोस्ट ले लिया ना उसने अब कर। प्राप्त करके, तो करके उनकी आयु पुराणों ने गिनती किया दस मन मनोतर हजार दस हजार एक लाख दस लाख बाद में जो है सौ लाख एक करोड़ दस करोड़ एक अरब वर्ष तक भी यहाँ जीव भा जा के निर्भर होता है प्रकृति लयर भी फल प्राप्त किया है तो उपासना से किस कौन सा फल आप प्राप्त कर रहे हो उपासना के द्वारा उसके ऊपर निर्भर होता है लेकिन यह अनिश्चित कोई भी उपासना हो न्यूना न्यून फल भी उपासना के लिए है वह भी कर्म फल की अपेक्षा सौ गुणा ज्यादा ज्यादा उपभोग करना पड़ेगा आप इसे देखते आश्चर्य करते हैं भ्रम विद्या के प्रकरणों में आप देखिएगा जितनी भी कथा कहानियां हैं आप देखेंगे तुरंत साल भर दो साल तीन साल पांच साल या छह महीना तीन महीना या तुरंत ही भ्रम विद्या दे दिया गुरु ने शिशु ने साल भरवाद दिया प्रश्न परिषद अन्य परिषदों में सबसे लगभग तुरंत तुरंत ही देखते हैं ब्रह्मचरी करने में जरूरत नहीं और इंद्र का मामला आ गया तो सबसे बड़ा देवता और उतनी महाभोग में उसकी बनी रहती है इसीलिए उसको एक सौ साल ब्रह्मचरी करना हर बत्तीस साल के बाद एक छोटा उपदेश फट दे के छोड़ फट दे और श्वेदेत को फटाफट दे दिया पूरा नारद जी को फटाफट दे एक साल वाला हो या फिर आया तेरे साल रहो ऐसा भी ना पहले से निर्देश हुआ ना बार निर्देश हुआ जिज्ञास तुरंत अगला उपदेश भी तो इसीलिए उससे भी ज्यादा कर है, है ये तो चाक्य आ रहा है वो भी चाग्य आने वाला ही है दोनों में अंतर अल्प आयु के बाद लौट आता है वो दीर्घ पर्यंत भोग करके आता है अर्थात क्या तो लेकिन देवाज भाव को प्राग उपासक के लिए दोबारा ब्रह्म मिलना कठिन और वो ब्रह्म विद्या का मिलना और मुश्किल इसलिए कहा जाता है यहाँ पर केवल उपासक हो केवल कर्मी के पेशा से और ज्यादा घोर अंधकार में जा रहा है अंत और लंबे आयु परि में फिर रह जाता है एक योनी में अब तो हिमालय का पत्थर बन के पढ़ा रह जाए तो कितने साल तक पड़ा यानी इसी दृष्टि से जी भी देवताओं का भी हाल है इस दृष्टिकोण से कहा जा रहा है कौन है वो जो कर्म हित ये हूँ मान ये तू यू वो कार तू कर देना ये देवता रता इसलिए ने कहा टिप्पण कारणस्तो गौतर क्या होता है कार्यस्य तत्व आदि उसका जो कार्य में पद का संबंधी अभिमानदि की अधिकता को लेकर के यहाँ पर तो तो भूय कहा गया था अत वे जो लोग जो केवल देवता ज्ञान का मतलब गया देवताओं के उपास उसी में जो रता मैंने अभिरता प्रतिमत घटम दे दिया आवांत्र बाहा। पर दोनों को त्यागी देना चाहिए दे कोई क्या करता है इस तरह से कर्म की भी निंदा हो गई उपासना की भी निंदा कर दिया आपने फिर दुनिया में कोई कर्म और उपासना करेगा ही नहीं तभी तो ऐसा दोनों का पृथक फल तो कथन किया अवान्तर फल का भी तो कथन हो रहा है ना तथा अवान विद्या कर्म जो विद्या और कर्म का अवान्तर फल भेद का जो कथन किया है वो किसने किया है वही समुच्चय का कारण को कथन किया समुच्च का कारण आदर प्रत्येक ची ऐसा प्राप्ति होने पर कथन है अवान्तर फल के कथन हुआ है मुख्यमंत्रो चित्त शुद्धि ज्ञान द्वारा द्वारा मोक्ष फल। उनकी मुख्य फल क्या होता है सकल कर्म उपासना यदि आप चित्त शुद्धि के लिए कर्म कर रहे हो उपासना कर रहे हो तो उसका फल मुख्य फल मोक्ष ही चित्त शुद्धि द्वारा मोक्ष ही मुख्य फल होता है सकल कर्म सकल उपासनाओं का अन्यथा फलवत स्निहित अंगांगित दोनों के पृथक पृथक फल न होता तब क्या होता तब फलवान के सन्निधि में पटित अफल वाले वाक्यों को उसके अंग मान अंगम का फलवत्म तदंगम इस न्याय के आधार पर क्या है फलवान वाक्यों की सन्निधि में पठित अफल वाले वाक्य क्या हो जाते उसके अंग हो जाते हैं जैसे अग्निहोत्र काम ठीक क्या है वाक्य फल वाला वाक्य है ना स्वर्ग बोल रहा है फल वाला है। उसके पास पटित या कोई नहीं हुआ फलवान के में आ फल वाला वाक्य उस अग्निहोत्र का अंग हो गया और अग्निहोत्र अंगी इस अंगांगी भाव होता है ऐसे होता तो यहां इस जहाँ पर भी कर्म का फल बता के उपासना फल न बता सकते तो उपासना कर्म गंग हो जाता और उपासना फल बता कर्म गंग नहीं बता तो उपासना का अंग हो जाता लेकिन ऐसा नहीं किया गया है का अलग-अलग अलग मतलब कि कि तो, तो एक ही का फल बताते दूसरे का फल नहीं बताते फलव फल बताओ फल बता सन्निहित अंगांगता एवं कथन न किये, किये हो दे तो अन्यथा अर्थ होता है, नीचे न्याय है।, दर्शन का है न्याय। प्रणानी जब दोनों फल वाले है दोनों ही फल वाले है और दोनों ही प्रधान हो गए फिर अपने अपने फलों के दृष्टिकोण से ऐसी चीजों का समुच्छा होता है देखा? कर्मकांड दो याद है दर्शे नौना दर्शक में स्वर्ग में चेत करना पड़ेगा एक ही फल के लिए दो प्रधान हो गया अर्थात ये कहा सकते हो दो यादों का दोनों का फल क्या है स्वर्ग दोनों ही प्रधान है कि भाव नहीं है कि दोनों को फल के हम जोड़ रहे हैं। एक फल वाला हो दूसरा फल वाला तो है नहीं है। कि, कि क्या प्रयोग करके क्या फल कर दिया दर्शे न स्वर्ग का वेता पौमाण दोनों का फल है अगर दोनों ही प्रधान है अंगांगी भाव नहीं है ऐसे दो प्रधानों को क्या कहा आपने वहां साय करनी चाहिए समुच्चय करना जरूरी है अब वहां साय करना चाहिए क्रम समुचय करना चाहिए विचार होगा भाई वहां सह समुचय हो नहीं सकता क्योंकि दर्शन दिन पूर्णिमा नहीं होती पूर्णिमा का दिन नहीं होता ना अमावस्या और पूर्णिमा का दिन एक साथ आएगा क्या अमावस्या का दिन पूर्णिमा होगा क्या पूर्णिमा का दिन अमावस नहीं आता पंद्रह दिन का ज्ञाप होना है वहां इसे क्रम से ही करना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है तो स्वीकार किया गया तो पर भी हमें विचार करना है कर्म उपासना हो, हो गया इनका अंगान के भाव नहीं हो सकता इनका समुच्चय मानना पड़ेगा जब समुचय मानना पड़ेगा अभी विचार न समुचय है या क्रम समुच्चय है जिन उपासना कर्मांग इसलिए विशेष रूप में छात्र में यह पृथक करके दिखाई दिखाया उन्हें कर्मांपेक्ष उपासना कर्म है। जो उन्हें कर्म के साथ, करना साथ ही करना पड़ेगा वह होगा और जो कर्म निरपेक्ष उपासना है कर्मोत्तर काल में करो पूर्व कर्म करने वाले उपासना हैं उसको कर्म समुच्चय पहले करो उसके बाद वो करो क्या पहले उपासना करके बाद में कर्म करो जैसा जहाँ सुविधा है जहाँ जैसी विधिया है उस हिसाब से कर सकते हैं कर्म अधिन आप नहीं है कर्म निरपेक्षना जब कर्माधी स्वतंत्रता हो गई चाहे आगे करें से पीछे करें आप और फिर कर्मा उपासना है जो उसमें आपकी स्वतंत्रता नहीं है कर्म का अनुष्ठान में जिन अंगों का अनुष्ठान कर रहा हूं उन अंगों का ही वो उपासना है अंग संबद्ध उपासना है फिर तो अंक के साथ करना पड़ेगा ना की स्वतंत्रता नहीं रह जाती है ऐसी स्थिति में कर्म के उन साथ उन कर्म उपासनाओं का सह समुचय मानना पड़ेगा साथ साथ करनी पड़ेगी लेकिन कर्म निरपेक्ष उपासनाओं को क्रम समुचय कर सकते हैं क्योंकि कर्म आधीन नहीं है कर्म से स्वतंत्र है अगला आगे पीछे जहा जाए तब किया जा सकता है उसे क्रम समुचय भी कहा आप कहने के बाद कहते हैं कि भाई देखो इसी बात को तो और स्पष्ट करने के लिए अगला मंत्र समुच्चय कोई स्पष्ट करना है क्योंकि समुच्चय तभी हो सकती है जब दोनों प्रधान प्रधानम पंक्तियों से भाषा ने निष्कर्ष दिया ना नहीं तो क्या होता एक फल वाला है एक अफल वाला है तो एक प्रधान हो गया दूसरा गौण हो गया अर्थात अंगी दूसरा अंग तो अंगांगी व हो जाता ये कह करके संकेत कर दिया इसका दोनों दोनों के दोनों के समान प्रधान है। प्रधान होने से इनका समुच्चय ही हो सकता है एक दिया। अब इसको और करता है कहता है और करता अगला कहता कि क्यों क्योंकि दोनों का पद अलग अलग है कि कैसा मालूम हुआ कहते मंत्र से बता अन्न देव आहोर विद्याणा क्ष अनदेवाहोर्या विद्य यद्यम अने कर्मण मे उपासनया फल प्राप्यते तयद अर्म ये फल प्राप्य से तदि अहोर ऐसे कौन कहता है, ना। है।, है। अरे में ऐसे धीरे पुरुषों से क्या करे प्रांत में, तो? में पड़े हो तो बड़े बड़े विद्वान लोग भ्रांति में पड़े भाष्य खुद बताएंगे अरे क्या नया एक लोग बड़े खोपड़े वाले हमारे ही जो बड़े भाई जैसे है पूरा वेद को पूरा प्रमाण मानने वाला मीमांसक वाले बहुत अच्छे अच्छे विद्वान लोग इस प्रसार को सही नहीं समझ पाए चकरा गए इसे बुद्धिमान लोग नहीं। नहीं गलत कह नहीं है बहुत सारे दर्शन ऐसा है इसलिए और जोड़ते विशेषण ये न्याचक चले ये लगता विच लोग प्रति फल विचरे व्याख्यान जो आचारी गुरु परंपरा से ज्ञान करके इन दोनों के फल के भेद को हमारे लिए कथन किया विच चक्षरे सीधा चक्षरे बोल दब देते जैसे आहू बोल रहे अभी बोल देते थे लेकिन नहीं कहा है सिखाने के लिए परंपरा आगत है ये आगम परंपरा से आचार्यों ने मेरे आचार्य प्रे कठोर बना कर लिया ऐसा भी नहीं कह सकते आप कि मेरे आचार्य जो मुझे कहा है इनके भेद को वह भी परंपरा आगत है इसे दोनों बात है शुश्रुमा और विधि चर्चित अन्य देव इत्यादि अन्यत्म ने कित्याहो फल इन्हें उपासना के द्वारा अन्य फल को व्यक्ति उत्पन्न कर लेता है मैने उत्पाद उपासना अन्य फलम कित्याहो मैने करती कहते हैं है जे को। को एक पांच सोलह तो भी वहीं पर। विद्या, तक विद्या के द्वारा उपाध्याय के द्वारा वो जो देवलोक है उस देवलोक को प्राप्त करते चढ़ जाते यहाँ से स्वर्गारोहण करते हैं जे देवलोक का आरोहण करते हैं स्वर्ग के लिए सीढ़ी बनाते हैं कहा जाता है, है आपका कर्म ही स्वर्ग किले करके कर्मणा क्रिय कर्म के द्वारा अन्य मन पूर्व कर्कर्माणा पृथ्वी माने इत्यादी ऐसा अपने आप जोड़ लेना है बाश्य दोबारा नहीं बोल रहे हैं सीधा प्रमाण दिया कर्मणा पितृलोक उसी मंत्र में एक पांच सोलह कर्मणा पितृलोक प्रमाण का मंत्र कर्म से व्यक्ति पितृलोक को प्राप्त करता है ऐसे तो फल स्पष्ट है ना देवलोक और पितृलोक अलग अलग फल है सुश्रमा श्रुतवंतो वकार से हमने सुना है सुश्रुम लिटलकार में है होना चाहिए वो श्रुतवंत्यांग श्रुतवंत हमारे द्वारा सुना गया है किनसे सुना है आपने धीराणाम धीम दाम बुद्धिमान पुरुषों का वचन हमने सुना है कौन है बुद्धिमान अरे ये जो आचार्य लोग हम लोगों के प्रति हमारे प्रति तथा मन कर्मचान कर्म और ज्ञान लक्ष्य क्या यार कर्म और ज्ञान के फलों को तब तो से क्या लेना कर्म और ज्ञान का मतलब कर्म का फल और ज्ञान का फल आदि को व्याख्यान विचरे व्याख्यातवंता व्या आपके आचार्य भी भ्रमित होकर के बोल दिए होंगे क्या भरोसा है, है? है जो जो कार्य प्रामाणिक होगा तब कहते है की नहीं नहीं कैसा पारंपरिय आगत उनके पास भी जो ये आया हुआ है उसके पूर्वाचार्य से उससे पूर्वाचार्य से उससे पूर्वाचार्य से करते करते करते करते जो अनाधिकारी जो है परंपरा से आई हुई है आगमगा उपदेशा ये शाम भ उन लोगों का यह जो हमें दिया जा गया उपदेश है वह उपदेश परंपरा से आया हुआ है आचार्य परंपरा से प्राप्त इसलिए श्रुति अवष्टम में ना हो भले लोग भी इसलिए जो कहते हैं श्रुतियों पर आधार तो कभी कहते हैं श्रुति पर आधार तो ही वे करते इसलिए इस आगम इस उपदेश में अप्राम की आशंका नहीं करनी चाहिए इसमें आनंद जी का आप थोड़ी सी पंक्ति कर रहे हैं तीनों मंत्रों को मिला करके नौ दस ग्यारह वर्गी अगला मंत्र से मिला करके कर रहे अनच्छता समीहित है अनिछता समीहिते फलव्यवहार दर्शन न फलशब्दो मोक्षेूढ़ो मोक्ष अच्छता समीहित है फल व्यवहार दर्शन वहां से है न फलशब्दो मोक्षेूढ़ ध्यान रखना शब्द जो है मोक्ष में रूढ़ रहे या न फ शब्द मोक्ष है रूढ़ो जो फल शब्द है हमेशा है फल शब्द मोक्ष नहीं रहना फल शब्द को भी कहते हैं आम को भी फली कहते हैं ना दुनिया में तो हैं नहीं फल तो किसी भी शब्द को कहने लगते है आजकल तो मछली को भी कहते गंगा फल गंगा फल है, गंगाफर। है? गंगाफर है। <laughs> तो फल शब्द मोक्ष न तो रूढ़ कैसे हो सकता कि दुनिया में फल शब्द का तो बहुत प्रशार्थों में किया जाता है इसलिए स्पष्ट कर दिया फल शब्द मोक्ष रोड़ा मोक्ष में रूढ़ नहीं है इसलिए मोक्षातिरिक्त तो साधन अध्ययन विधि का भी, भी? विषय हो सकता है इसे साधन अध्ययन जो है और तो मोक्ष का साधन है जी कोई कहे कोई जरूरी नहीं है अध्ययन का फल तो मतलब मोक्ष हो गएगा नहीं जिंदगी पढ़ लेंगे मोक्ष हो जाएगा पढ़ने से मोक्ष तो होता नहीं लोग पढ़ लिये पट डाल डालना भी होता है पढ़ लेना भी होता है पढ़ के हृदय करना अलग होता है पढ़ के अनुभव करना अलग है लोग पढ़ के डाल देते हैं ज्यादातर लोग तो यही करते पढ़ के डाल दे मतलब दिया फेंक देते बाहर कर दिया पढ़ लेते तो पढ़ लेते हैं ना बोल पढ़ लेना पढ़ लेना लेना बाहर नहीं जाने देने अंदर डिपॉजिट कर लेना काम आएगा कभी न कभी और तीसरा नहीं है। पढ़ करके हृदय न उसको पूरा तत्परता को प्राप्त करने की कोशिश करता है उससे भी श्रेष्ठ होता है जब पढ़कर अनुभव करना चाह पढ़ के डालना घटिया आदमी ने क्राम उसको विद्या का महत्व ने मजबूरी में पढ़ लिया है तो पढ़ के डालेगा फैल देगा, स्थित कर देगा। साथ करता अध्ययन का फल का विचार हुआ था वहां पर तो कहा कि अध्ययन से भी मोक्ष लगता है स्वास्थ्य देते हुए बोला है ना तब शंकर का जवाब देखे नहीं, नहीं। वहां फल होता है तात्पर्य नहीं है कि मोक्ष की फलशों के मोक्ष में रूढ़ नहीं है क्योंकि मोक्षता मोक्ष को न चाहता हुआ व्यक्ति को भी फलवार अनिच्छता समीहित लिपित स्वर्गारो समित मतलब सम्यक सम्यक् इहित जिसके लिए सम्यक चेष्टा कर रहा है ऐसे स्वर्गार्यो में भी वो फल शब्द का व्यवहार करता है स्वर्ग को भी कहते हैं कर्म का फल है तो यो देवलोकार उत्पादित सदे तब से तद फल बहत्य इसलिए निष्कर्ष निकला जो देवलोकारी को प्राप्त करना चाहता है उत्पादन ग्रहण करना चाहता है उसके दृष्टिकोण में देवलोक क्या हो गया तदपि फलम भवत्यवा वह भी फल शब्द वाच्य हो जाता है इस प्रकार से फल शब्द वाच्य सब कुछ है जो आदमी चाहता है जो कुछ भी आदमी चाहेगा वो सब फल शब्द से ग्रहण इसीलिए हमारे गलत नहीं है कर्म का फल अलग है और उपासना का फल अलग है कि शब्द एकमात्र मोक्ष नहीं है प्रत्येक को फल कोटि में दिया जाएगा इस प्रकार से प्रत्येक का पृथक पृथक की उपर निंदा कर दी गई और उनके फल भेद कथन भी कर दिया इस तरह समुचे की आवश्यक बातें पूरे दो मंत्रों में कर दिया गया मंत्र में निंदा हो गया और दसवन में दोनों का पृथक फल सिद्ध कर दिया आचरण प्रदय से ज्ञात है और प्रमाण भी लिया अलग अलग होता है जब ऐसा है अब एक ही रास्ता इनका क्या है ऐसे चीजों का समुच्चय दशम प्रभाप के समान इनका समुच्चय किया जा सकता है वही समुच्छय को विधान करना इस मंत्र से अगले मंत्र से समुच्छय का विधान करना शुरू करते हैं और कर्मपाससन सुच विद्याभस अवदया मृत्यु तीर्वा विदया मृतमश्त विद्यासना जो कोई व्यक्ति और, को तो और कर्म इन दोनों को कव्यक्तिपासनाकंदोनोदय हो तो भैया साहब एक साथ ही एक ही पुरुष आदमी बैठा लेगा तो उपासना कर ऐसा नहीं चलेगा एक ही व्यक्ति के द्वारा एक साथ ही कर्म और उपासना ये दोनों के दोनों अनुष्ठे करके वेद जानता है करता नहीं है ऐसा हो नहीं लेना भाषा करेंगे इसलिए वेद अर्थ हम लक्षणा जगाने जाएंगे अनुकृष्ट की अनुष्ठान भी करता है कि जान लिया, जानने से क्या फल होगा है? कुछ लाभ नहीं जानने मात्र से क्योंकि कर्मरोपासना है करने पर ही कुछ मिलना है नहीं तो कुछ नहीं मिलने वाला है फल मिलेगा तो करने पर मिलेगा आपको इसलिए कहते हैं वेदक अर्थ जानना इतना चुप नहीं रह सकते यहाँ पर करेगा ऐसा ज्ञात के ये दोनों के, दोनों का के हो सकता है एक पुरुष इन दोनों का एक साथ अनुष्ठान कर सकता है ऐसे जानकर जो अनुष्ठान करते वह व्यक्ति क्या करेगा स अविद्या मृत्युं तीर्थवा व कर्म के द्वारा कर्म के द्वारा अपना स्वाभाविक प्रवृत्ति रूपी मृत्यु मृत्यु से यहां पर शरीर का अमर से अमर हो जाएगा ऐहसा नहीं कर देगा मृत्यु का तरफ अर्थ है अपने स्वाभाविक स्वाभाविक प्रवृत्ति क्या है नहीं बताया नहीं जितने भी शास्त्र विहित कर्म भी अकाले अध्य कृत ली भले शास्त्र विहित है शास्त्र कहा आपको मान लो प्रातः करना चाहिए और आप जो तो कल तो कर रहे हैं और मैं शास्त्र कर्म कर रहा हूं अरे वेद तो तो भले ही है वो फिर भी वो अशास्त्र कर्म ही कहा में विधान था उस काल में नहीं किया गया यद देश में जो विधान किया वो नहीं किया गंगा तट में गंगा एक हरिद्वार तीर्थ में ये कर्म करना है बोला गया उसको तिल में बैठ के करोगे तो क्या वो अशास्त्र कर्म कर्मी हो जाएगा इधर तेज काल मूर सारी चीजें की जाती है ना कर्म के लिए तो कौन सा कर्म कब कर रहे किसने ने आशा नहीं कर दिया अपने बेटे का बाद में आप आए नहीं तो आप कहते हो पास इन पैसे ही तुम कैसे आते हो तो कोई आ जा जाना अरे आज तुम्हारे होना तो हो तो उसी तरह से आ गई जिस समय जो कर्म जैसे करना चाहिए वैसे करने पर ही उसका सही बन मिलेगा बार बार चला मैन जी कर तो सही का लेकिन गलत समय पर कर, तो क्या फायदा तो इसीलिए स्वाभाविक कर्म से क्या लेना सारे कर्मों को लेना है जो कि हम शास्त्र के विधि के अनुसार नहीं करते है चाहे वह शास्त्रीय कर्म हो चाहे अशास्त्रीय कर्म हो व्यावहारिक कर्म के लिए भी हमारे व्यवहार स्मृतियां बता रहे तुम्हें व्यवहार कैसे करना चाहिए क्या क्या व्यवहार करना चाहिए कैसे कैसे करना चाहिए ये सब श्रद्धि स्मृतियों को तो समझा रहे तुम्हारे तो खाने से, सोने से, उठने से, बैठने से सारा व्यवहार बता दिया प्रणाम कैसे करना वो भी सिखा रहा है सुर्थी, सुर्थी। किसको कैसे प्रणाम करना प्रणाम नहीं आश्रवा देने वाले को बोलते कैसे आशीर्वाद देना ब्राह्मण को कैसे आशीर्वाद दे लेता है अपने कान के बराधा को ठक कर तो बुझाऊंगे बराबर वैश्य तो पेट के बराबर और शूद्र तो ठीक है हाथ नहीं उठाना कहीं ठीक <laughs> है भगवान तुम्हारा और बोल दिया बस हाथ उठा करने का नहीं होना आशीर्वाद देने का भी सिखाया कैसे जाना किसको हाँ प्रणाम कैसे कर रहा प्रणाम कैसे लेना वो भी सिखाया सारी मीडिया जीवन के प्रत्येक कलाप को इस ढंग से सुनियोजित सुसंतुलित ढंग से करने की शिक्षा दी गई है ताकि आपके जीवन में कहीं भी किसी भी प्रकार का पाप कर्म का अवसर न रह जाए और यथा यथाशीघ्र अंतग्रण शुद्धि होकर के सीधा प्रविद्या कर मोक्ष प्राप्ति हो सके और इस सत्यु जो पहला उत्सव मोक्ष प्राप्ति करने लग गए इन लेकिन आज उन सबसे भी मुख है इसीलिए सब कैसे मुसलमान की शादी करता है, क्या है? वो, गया, क्या फर्क वो भी तो इंसान है इंसान है कहा लाना है वो देखे तो हमने कहा सूर्य से शादी करो भी तो जीव है, है? वो तो म क्यों करने लगा हमने कहा ऐसे तेरा कल है अरे इंसान है कौन होना कर रहा है लेकिन तुम्हारी वरने में तो तुम्हारे अपनी वासना अपने कर्मों के बाद तुमको जहाँ जन्म दिया है वो तो समझो ये तुम्हें वो वहां करना वही वही तो वही बना कर तो तो करता उनका भी तो बना कर पा जा भगवान ने समा बनाकर पैदा करता जैसे तुमको सुवर बना के पैदा नहीं कहते तुम्हें तो जीव था वो भी जीव है फिर सुवरी से क्यों नहीं शादी करते वो तो ने मेरे को स्वर बना तो मैं शादी कर लेता है ना तो वैसे ये भी कौन ना मेरे मुझे मुसलमान से तो शादी करता तो हिंदू ऐसे हिंदू का शादी है ऐसे लोग के साथ ऐसे ही घटिया तर्क देना पड़ता है तो घटिया तर्क क्या तर्क मूर्खों को अखा खोलने के ऐसे बोलना पड़ता है ये तो मानेंगे और कु तर्क करेंगे तो इसलिए यहाँ पर भी कहिए तो समुच्चय की बात आती है तो कर्म और उपासना को जानने से नहीं होता है वह कर्म है उपासना की क्रिया है कि ये बिना फल देने वाला नहीं है इसे वेद अगर क्या करना पड़ता है ज्ञातवा अनुदिष्टे और उसमें भी अविद्या मृत्यु का ज्ञापन निकला स्वाभाविक कर्मों को तन के और स्वाभाविक कर्म के कोटिकंद्र सक्र व्य कर्म ले उठ करके विद्या अमृत मष्टु थे विद्या से आप अमृतत्व को प्राप्त करते है यह भी अमृतत्व क्या देवता भाव प्राप्ति रूपा सापेक्ष अमृतत्व को ही लेना है